श्रीमद भगवद गीता यथारूप अध्याय एक श्लोक संख्या ग्यारह से पंद्रह अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति विदांत स्वामी श्ल रूपा दिस्कोन के संस्थापक आचार्य के द्वारा ओम अज्ञान हरे राम राम राम हरे हरे कल के मुख्य पॉइंट क्या थे कल जो सीखा उसमें नीके? क्या सीखा मुखिया तो क्या भी? कल प्रवचन में कल प्रवचन में क्या सीखा कल के प्रवचन में मनमोहन जो बाहर का जीवन है पहले पहले है है वो सुखदायक लगता कि हाँ, इसमें कितना सुख फिर जब हम, जब हम बहुत पुराने होते जाते उसमें फिर उस, उसके बाद हमको फिर वो बहुत तो उसमें उससे हम उब जाते है और हमको बेकार लगने है ये बताया था ऐसा कुछ बताया हाँ कि वो बाहर पहले हम जाते स्मार्टफोन होता है इतना अच्छा लगता है उसके बाद फिर थोड़े थोड़े थोड़े साल हो जाते हैं उसके बाद है। इस प्रकार से नहीं बताया गलत समझ गए उसको मैंने <laughs> अच्छा ऐसा बोला था की धर्म छोड़ के धर्म में गए बाहर गए और कि भाई यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा वहाँ पे अच्छा लगेगा तो वहाँ गए तो वहाँ भी वही है पर अब उससे निकल भी नहीं सकते क्योंकि पता लगा तब तो तक तो मुसलमान भी बन गए मुसलमान भी हाँ। बन गए धर्म भी पेट भी नहीं भरा बताया था ना कैसे ऐसा नहीं है की बाहर जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा और उसके बाद ऊप जाएंगे ऐसा नहीं है ऐसा लगा की यहाँ पे कष्ट है धर्म पालन करने में कष्ट है इसलिए अधर्म पालन करने में तो कष्ट नहीं होगा ऐसा लग रहा है तो अधर्म पालन करने गए ठीक है तो चलो ये कष्ट है धर्म को छोड़ो अधर्म पालन करते हैं कोई बात नहीं अधर्म करते हैं इसलिए धर्म को छोड़ दिया अधर्म पालन करने गए तो कष्ट तो ऐसे का ऐसा रहा वहां भी हमने सोचा था उधर कष्ट नहीं होगा लेकिन कष्ट तो ऐसे का ऐसा रहा और अभी धर्म भी पालन नहीं कर रहे अधर्मी हो गए और अधर्मी होने के कारण आगे के आने वाले जीवनों में भी इतना कष्ट आएगा और ये जीवन में भी आगे आकर के बहुत और ज्यादा कष्ट आएगा और नरक तो निश्चित हो गया वो अलग इसलिए डबल नुकसान हो गया इसलिए धर्म कष्ट तो मिलना ही है इसलिए अच्छा है कि धर्म पालन करो कष्ट लेकर के अधर्म पालन करना ये चर्चा थी आदमी की आदमी हाँ मंगलारती नहीं जाता तो उधर जाना तो पड़ेगा ही मंगलारती के टाइम में वैसे ही दो हाथ खड़े करके लेकिन उससे नुकसान क्या होता है कि वो कष्ट लेने से कष्टों का निवारण नहीं हो रहा है और ज्यादा कष्ट मिलने वाले हैं आगे अधर्म करके जबकि धर्म के अंतर्गत कष्ट ले करके हमारा आगे जाकर के कष्टों से निवारण होगा इस जन्म में अगले आने वाले जन्मों में क्योंकि पाप कम हो रहे हैं तो इसके कारण कष्टों से निवारण हो रहा है ऐसे <laughs> इसलिए कष्ट तो लेना ही है तो कौन सा वाला कष्ट लेना बुद्धिमानी है जिससे आगे जाके कष्टों का निवारण हो वो वाला कष्ट लेना बुद्धिमानी है ऐसे ये पॉइंट था और एक विशेष पॉइंट था उसमें क्या कल जो चर्चा की उसमें से मुख्य पॉइंट क्या थे वो एक मुख्य पॉइंट था जिसके अंतर्गत ये वाला पॉइंट भी आया था और ये वैश्य वाला इत्यादि पॉइंट भी आया था कल जो चर्चा किया उसके मुख्य बेसिक एकदम सबसे मुख्य पॉइंट कौन सा था जिसके अंतर्गत बाकी सब पॉइंट आ रहे थे धार्मिक होना चाहिए, चाहिए। कर्तव्य निष्ठता याद आया कर्तव्यनिष्ठ होना वो ये पॉइंट से आया कि कर्तव्य करने से चाहे मृत्यु भी क्यों नहीं हो जाए तो भी उसको करना चाहिए यह है कर्तव्य और उसके अंदर ये सब पॉइंट ऐसे कर्तव्य करने में बहुत कष्ट आएगा तो ये सोचेंगे कष्ट कौन को मिलेगा कोई तो छोड़ो ना कर्तव्य छोड़ो दूसरा काम करो तो दूसरा काम करने से भी कष्ट तो जाने वाले नहीं है लेकिन अभी कर्तव्य भी छोड़ दिया इसलिए कर्तव्य निष्ठ बनने में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है की कष्ट लेने के लिए तैयार रहना चाहिए समझना चाहिए कष्ट तो मिलने ही वाले हैं तो कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए और फिर कर्तव्य के अंतर्गत क्या क्या है उसकी चर्चा हमने की थी जिसमें आप लोग अभी कृषि गोरक्षा में हैं या मजदूरी में हैं ऐसे तो उसकी फिर चर्चा की थी कि पूरे दिन में हम क्या क्या करेंगे रोज या तो हमारे जीवन में बस क्या इतना मिनिमम कर लेंगे तो भगवत धाम निश्चित तो कोई समस्या नहीं है भगवत धाम की तरफ हम प्रयाण करेंगे धार्मिक होकर के तो वो चर्चा की थी हमने तो पर्टिकुलरली आप जिस स्थिति में हैं कृषि गोरक्षा और मजदूरी की तो उसमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए तो सामान्य जो भक्ति है वो तो सबके लिए है ही सुबह उठना तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना भक्ति का एक अंग है सही ब्रह्म में मुहूर्त में उठना भक्ति है सही क्या सही खाली तो बताया था ब्रह्म मुहूर्त में उठना भक्ति है नहीं, नहीं। उतना वो उतना। तो मानव वो तो मान मानवता है <laughs> मनुष्य होने के लिए हो जरूरी है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके फिर भक्ति के कार्य करते तो भक्ति है नहीं तो दूसरे कार्य भी कर सकते हैं लेकिन उठना तो ब्रह्म मुहूर्त में मान लो क्योंकि मंगलारती भी नहीं जाना चाहता तो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहा धोकर के चलो गाय की सेवा करो बेलों की सेवा करो कृषि में जाओ आप लोगों के लिए तो मंगलाती में तो जाना ही चाहिए वो भक्ति है तो, तो ब्रह्म तो मुहूर्त में फिर भी उठना चाहिए बाहर के लोग तो बोलेंगे कि हम तो हम भी तो जल्दी उठ के अपने काम पे जाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप भक्ति कर सकते हो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप धर्म कर सकते हो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप अधर्म कर सकते हो तीनों चीज कर सकते हो तीन चीजें कर्म विकर्म अकर्म कर्म मतलब धर्म जो शास्त्र में हमको बताया गया उस प्रकार से क्रिया करना उसको कर्म बोलते हैं विकर्म मतलब शास्त्र से बताया गया है उसका ध्यान नहीं देके अपने हिसाब से काम करना उसको बोलते हैं विकर्म उल्टा कर्म मतलब वो पाप देता है वो पाप देता है, है? अधर्म कहेंगे उसका और अकर्म मतलब ऐसे कार्य करना जिसका कोई अच्छा या बुरा कोई भी फल नहीं होता है पाप या पुण्य नहीं होता है भक्ति प्राप्त होती है इसलिए भक्ति है अकर्म तो तीन प्रकार के कर्म है कर्म विकर्म अकर्म तो ब्रह्म में उठकर के आप तीनों में से कोई भी कर सकते हो ब्रह्म में अपने आप में उठना सत्व गुण का लक्षण है लेकिन उसमें फिर आप विकर्म भी, भी कर सकते हो गलत काम नहीं कर सकते हैं। सकर्म, हैं? सकर्म मतलब कर्म की इच्छा से उसको बोलते सीमा सकर्म कोई कर्म नहीं है टो? सकर्म मतलब कर्म के साथ सशिष्य शिष्य के साथ सकर्म मतलब कर्म के साथ तो जो इच्छा कर्म के साथ उसको सकर्म देते वो तो कर्म का प्रकार नहीं है स शब्द उपयोग स आगे उपयोग होता है उसके साथ में ऐसा करने के लिए <laughs> कर्म के साथ तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना है फिर भगवत धम जाना है तो भक्ति करनी है मंगल आरती जाओ बोले किसका पुण्य नहीं है तो फिर भगवत धम कैसे किसका भक्ति का भक्ति का क्या नहीं है पुण्य तो पुण्य से थोड़ी ना भगवत धाम जाते पुण्य से स्वर्ग लोग जाते हैं पुण्य मदद करता है हमको भक्ति में सरलता से भक्ति कराने के लिए यदि कोई पुण्यशाली व्यक्ति है तो वो भक्ति करेगा तो उसकी आसानी से भक्ति होगी उसको अड़चनें कम आएगी और जो पापी व्यक्ति है उसको अड़चने ज्यादा आएगी भक्ति करने में पाप के बैलेंस भी तो बनाना पड़ेगा तो इसलिए पुण्य जो है वो भक्ति में मदद करते हैं भक्ति करने के रास्ते में समझिए ना कि आपको जाना है कहीं पे तो एक नेशनल हाईवे है, है एक्सप्रेस हाईवे वो पुण्य कर्म का मार्ग समझिए और एक हमारा क्या बोलेंगे यहाँ का हाईवे है, है। सांडिया तो वो बाप कर्म वाला हाईवे बोलेंगे दोनों पे गाड़ी चलेगी लेकिन एक में धीरे चलेगी एक में फास्ट चलेगी सही ऐसे अनुकूल पति को तो ऐसे सुबह उठ करके भक्ति की क्रियाएं तो करनी है मंगल आरती जाओ फिर जब करना है इत्यादि जो भी दिन में भक्ति की क्रियाएं वो तो चलती रहेगी वो तो सबके लिए है और बाकी आप लोगों के लिए विशेष कृषि गोरक्षा मजदूरी इत्यादि जो भी कार्य करते हैं तो उसमें हमने चर्चा की थी कि एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है क्या है दो महत्वपूर्ण है उसमें से एक महत्वपूर्ण विचार के हमने ज्यादा चर्चा की थी मजदूर मजदूर और किसान दोनों दोनों को क्या दोनों को मजदूर अच्छा मजदूर अच्छा होगा तो फिर किसान अच्छे से खेती कर पाएगा अच्छा मतलब क्या मतलब अच्छे से कपड़े पहन के आएगा ऐसा वो अच्छे से काम करेगा अच्छे से काम करेगा किसी का आराम का नहीं लेगा वो तो मजदूर कहाँ लेता है वो, वो तो, तो काम किस... करता है उसको देने वाला जितना देता है उतना लेना पड़ता है <laughs> उसके लिए आराम का लेना मतलब चोरी करना चोरी नहीं करेगा चोरी नहीं करेगा और जो भी कार्य बोलेगा वो अच्छे से करेगा जिससे किसान को सहायता मिलेगी तो अच्छे से वो सब काम कर पाएगा और उससे तो मजदूर अच्छे से कार्य करे उसका अर्थ क्या है वो इतनी ईमानदारी ऐसी काम करेगा और उसके हित के लिए काम करेगा ठीक ईमानदारी और हित के लिए काम किया काम में वो सक्षम होगा ईमानदारी और हित के लिए काम किया <laughs> कुछ नहीं चुराया और पूरे हृदय से काम किया कि मेरे मालिक के लिए मैं काम कर रहा हूँ लेकिन ये बहुत धीरे धीरे काम किया तो <laughs> बहुत धीरे काम किया ईमानदारी तो से मतलब कि वो मतलब जैसे दिन भर में इतना ही तो मतलब दिन भर में जितना कर सकते उससे ज्यादा करेगा नहीं यहाँ पेगा अच्छा यहाँ पे एक चर्चा हुई थी आप लोग भूल गए। कठोर परिश्रम करने आ, के लिए तैयार है कठोर परिश्रम दोनों वैश्य और शूद्रभूषण कठोर परिश्रम करने के लिए यदि वो तैयार नहीं है तो समाज नहीं टिक सकता है उनके क्योंकि कठोर परिश्रम एक मुहावरा बताया था बंगाली क्या था बले रूम घूम निर्बले बले र घूम निर्बले राम घूम मतलब पसीना घाम मतलब... सोन। मतलब सोना नहीं बलेर घाम दूर बले घूम घूम मतलब सोना घाम मतलब पसीना हाँ। तो पसीना बलवान व्यक्ति का लक्षण है पसीना है? और दुर्बल व्यक्ति का लक्षण है नींद सोना इसलिए <laughs> तो प्रभुपात को जो लोग बहुत हार्ड वर्क करते थे जो प्रभुपत बार बार कहते थे ही इज अ वेरी गुड ड्योट ही इज वेरी हार्ड वर्किंग बहुत ही परिश्रम करते थे तो परिश्रम से कभी भागना नहीं चाहिए ये वैश्य और शूद्र वर्ण के लिए परिश्रम वर्षिपेबल है अर्थात पूजनीय है परिश्रम की पूजा करनी चाहिए अच्छा परिश्रम करेंगे तो सोना होगा। हाँ परिश्रम करेंगे तो पसीना गिरेगा वो पसीना सोना क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर है, है। जीवामृ। <laughs> जीवामृत की तरह पसीना काम करता है एक्चुअली में फसल जीवामृत से ऊंची नहीं आती है लेकिन फसल ऊपर आती है पसीना पसीना गिरने से तो पसीना गिरना तो ऐसा तो। नहीं एक धूप में उखड़े रह जाओ और पसीना पानी में डालो जी हम डालोट डालेंगे पसीना, जो पसीना पे कुछ लगाया सो गया <laughs> तो पसीना गिरना मतलब पानी पसीना गिरना मतलब मेहनत करना तो वो मेहनत तो तो से सोना उगता है पसीने से सोना उगता है वो सोना है अन्न बैल भी अपना पसीना गिराता है आदमी भी अपना पसीना गिराते हैं तब जाकर के अन्न उगता है इसलिए हमारे लिए जो कठोर परिश्रम है वो पूजनीय है यदि हम कठोर परिश्रम करने को तैयार नहीं है तो ये वर्णन में नहीं रह सकते ये कार्य नहीं हो सकता है, हमारा अपना काम नहीं होगा समझे दोनों वैश्य और शूद्र दोनों कठोर परिश्रम करने के लिए तैयार होना चाहिए ब्राह्मण है वो बहुत ही तेजी से बुद्धि लगाने के लिए तैयार होना चाहिए वो उसमें आलसी नहीं होना चाहिए वो चाहे चलो बैठा बैठा काम कर रहा है बहुत उसका शरीर भी ठीक नहीं है और वो कुछ बहुत कठोर परिश्रम नहीं कर सकता है ठीक है चलेगा लेकिन उसके लिए कठोर परिश्रम इधर करना पड़ेगा उसको बहुत बुद्धि ऐसी ऐसी प्रकार की बुद्धि लगानी पड़ेगी सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता वो उधर यदि आलसी हो गया शास्त्र समझने में आलसी हो गया शास्त्रों का मर्म समझने में आलसी हो गया तो उसकी समस्या हो जाएगी इसलिए सबका अलग अलग एक एक वस्तु है जो जिसकी स्थिति है जिस प्रकार का शरीर बुद्धि मन मिला है उस प्रकार से उसका कार्य है और वो कार्य के का अनुरूप उसको ढलना पड़ेगा हमेशा इसलिए आप लोगों के लिए कठोर परिश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है उससे यदि भागेंगे तो समझिए कि जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि कठोर परिश्रम से क्या उत्पन्न होती है समृद्धि सोना उत्पन्न होता है मतलब समाज की समृद्धि होती है समाज की समृद्धि के विषय में चर्चा की थी सही कि बहुत सारा अन्न है बहुत सारा घी दूध इत्यादि है यह समाज की समृद्धि समझे और यह समृद्धि वैश्य और शूद्र के ऊपर आश्रित है वो लोग अच्छे से कठोर परिश्रम करते हैं तो समाज समृद्ध बनता है और वो फाउंडेशन के ऊपर वो न्यू के ऊपर दूसरे सब वर्ण अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं वो सब टिके हुए हैं अपना धर्म पालन करने के लिए आर्थिक व्यवस्था पे वो आर्थिक व्यवस्था वैश्व और शूद्र सेट करते हैं समझना है समझ में तो इसलिए बहुत आवश्यक है यदि शूद्र है वो अपना कार्य कर रहा है इन कठोर परिश्रम नहीं कर रहा है इत्यादि तो उसके मालिक को नुकसान होने वाला है और उसके मालिक को नुकसान हो गया तो उसमें शूद्र का क्या जाता है उसको क्या मालिक को नुकसान मुझे क्या कोई ऐसा सोचे तो ये सही है क्यों सही नहीं ठीक तो है करते हुए नहीं निभाया नहीं, नहीं मुझे क्या नुकसान हुआ मालिक को नुकसान हुआ पर वो मालिक रूप से कोई नुकसान नहीं बाह्य रूप से कोई नुकसान नहीं होगा तो ना ना बाह्य रूप से नुकसान क्यों नहीं होगा हम उसको भी नहीं मिलेगा फिर उसको देखेगा नहीं पड़ेगा नहीं बुलाएगा काम पे एक दूसरा मालिक का नुकसान होगा तो वो तो समृद्धि नहीं होगी समृद्धि नहीं होगी तो उसको क्या समस्या उसको तो मिल गया ना नहीं कभी अकाल पड़ा तो फिर वो उसको नहीं। तो पूरा समाज टिका हुआ है ना तो ऐसे मान लो की कोई शुद्र है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो नुकसान हो जाता है मालिक को तो चलो पहली बार तो उसको मिल गया अभी मालिक के पास कम रहेगा तो उसके पास आ कहाँ राश है उसकी पगार और सब जो आ रहा है उसको भी मिलता है ना उसमें तो आ कहा से रहा है ये लोग सब काम कर रहे हैं, उसका जो लाभ मालिक को हो रहा है उसी से तो वो दे रहा है समझे तो भी हम ठीक से काम नहीं करेंगे तो मालिक को नुकसान होगा मालिक को नुकसान होगा चलो आज तो दे दिया था लेकिन आगे जाके हमको कैसे दे पाएगा बुलाई गई बुलाएगा ही नहीं या तो वो खुद ही मालिक से नौकर बन जाएगा <laughs> तो हम तो गिर गए ना समझे तो ये पूरा जो साथ में मिलकर के समाज बनता है ना इसलिए हम यदि ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उसका नुकसान जो मालिक को हो रहा है वो केवल मालिक को नहीं हो रहा है समाज को हो रहा है उसके कारण अल्टीमेटली हमको नुकसान होगा एक नाव जा रही है तो हम नाव में बैठे हैं तो नाव में हम छेद करेंगे तो नाव डूबेगी तो, भी तो नाव हम भी डूबेंगे ना साथ में है? नाव पहले डूबेगी डूबना डूबना तो पड़ेगा ही ना तो ऐसा है समाज एक नाव है और वो समाज में यदि हम छेद करते हैं तो समाज डूबेगा हम सोचेंगे समाज डूबे हमको क्या समाज डूबेगा ना हमको क्या तो हम भी डूबेंगे साथ में समाज के साथ ऐसा है तो इसलिए वो बुद्धिमानी नहीं है और यदि शुद्र ठीक से काम कर रहा है मालिक उसको ठीक से नहीं रख रहा है तो क्या होगा आ, तो, आ, शुद्र, तो हो आ, शुद्र चला जाएगा तो मालिक काला हो जाएगा और यदि शुद्र के पास कहीं और जाने के लिए व्यवस्था है ही नहीं तो तो, तो मालिक का अगर कम जाएगा तो शूद्र अच्छे से काम नहीं कर पाएगा चोरी करेगा उसकी चोरी करेगा चोरी करने नहीं देगा तो कैसे मिलेगा तो काम नहीं कर पाएगा मालिक बेकार है ठीक है और शुद्र चलाएगा ठीक है मतलब कुछ तो स्टॉक होगा ना और वो अकेला तो कुछ करेगा नहीं उसको कुछ तो जबरदस्त जैसे अभी भी कोई लेबर नहीं आती तो प्रवोजी ज्यादा दो सौ रुपए लेके बुलवाते आ हाँ जाओ तो शूद्र को तो मिलेगी और मालिक फिर... अभी कहीं और जाने के लिए है नहीं शुद्र के लिए हाँ तो मैं, नहीं जैसे मैं ठीक मैं बेकार हूँ मालिक और सब लेबर आए और भी परेशान चले गए कहाँ तो चले गए उनके पास चले गए वो लोग वो को क्या खाएंगे वो लोग नहीं ऐसे थोड़ी ना कि डेली कर देते थोड़ा थोड़ा मतलब तो एक बार थोड़ा सा तो छह महीने का डेली तो देगा नहीं झोला बच्चा तो जो भी बच्चा वो चल रहा है उनके पास अभी तो और फिर मेरे जरूरत पड़े बस जमीन है गाय कुछ और मैं अकेला कर नहीं पाऊंगा तो डेढ़ सौ के मैं दो रुपए मतलब दे के बुलाऊंगा ज्यादा रुपए ही नहीं कुछ भी ज्यादा देखा तो फिर उसको समझ में आएगा फिर सुधर जाएगा <laughs> तो फिर कम थोड़ी वो भी है और दूसरा एक इस तरह से भी ले सकते हैं इवन आप रोज भी दे रहे हैं तो वो आपके ऊपर पूरा निर्भर है वो अच्छा शुद्र है वो ऐसा चला नहीं जाता है लेकिन आप का सब शोषण सहन करता रहता है लेकिन फिर भी क्योंकि वो शोषित हो रहा है तो उसकी शक्ति कम होती जाएगी उसका आउटपुट कम होता जाएगा तो नुकसान किसको होगा अल्टीमेटली आउटपुट कम हुआ ठीक से काम कर नहीं पा रहा है क्या है तो मालिक को नुकसान हुआ तो इसलिए मालिक हमेशा शूद्रों को अच्छे से रखते हैं कि जिससे मालिक का नुकसान नहीं हो जाए उसकी समृद्धि बढ़े घटे नहीं धीरे धीरे तो जो मालिक है वैश्य है वो लोग की बुद्धि होती है समृद्धि कैसे बढ़ाए और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा कैसे करें अन्नम बहु और ज्यादा अन्न उगाओ जिससे पूरे समाज में ये अन्न प्राप्त हो सके और पूरे समाज की समृद्धि बढ़ सके और जिससे लोग धार्मिक बन सके और फिर एक और चीज है जो इन दोनों की है वो कि ये लोग ब्राह्मण को द्विजक को गुरु प्राज्ञा इन सब को बहुत ही देवद्विजय गुरु प्राज्ञा ये सब सबको शरणागत होते हैं उनके अगेंस्ट में कभी नहीं जाते उनके विरुद्ध कभी नहीं होते हमेशा उनको मान सम्मान देते हैं और उनकी बात मानते हैं ये इनका विशेष और एक गुण है वो लोग मजदूर यूनियन नहीं बनाते हैं। कि हम सब मजदूर है हमारी मांगे पूरी करो नहीं तो हम देख लेंगे ऐसा नहीं करते हड़ताल नहीं करते वो देवद्वीज गुरु प्राज्ञ की बातों को मानते रहते हैं और उनके लिए क्या है वो अपनी जमीन है अपना काम है तो कार्य हो है। रहा है हो गया भगवान बारिश दे रहे हैं ये सब उत्पन्न हो रहा है हड़ताल मतलब हम काम नहीं करेंगे उसको बोलेंगे हड़ताल सब लोग मिलकर के निश्चय कर लिया हम काम नहीं करेंगे मालिक हमको ये देगा तो काम करेंगे बस हमको हमारी बस ये मांग है हमको ये नहीं मिल रहा है हमें ये चाहिए हम काम नहीं करेंगे देखेंगे मालिक क्या करेगा को बोलते हड़ताल बसों की हड़ताल बसों की हड़ताल इत्यादि तो शूद्र ही केवल हड़ताल नहीं करते वैश्य भी हड़ताल कर सकते कोई भी हड़ताल कर सकता है <laughs> तो ये सब अलग अलग चीजें कलम ने देखी ये कर्तव्यों में आती है और बेसिकली जो वैश्य शूद्र है तो उनके मुख्य जो भक्ति के कार्य होते वो सुबह और शाम को होते हैं <laughs> ज उगने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद इसमें पूरा उनके कथाए और श्रवण कीर्तन दर्शन आरती सब क्योंकि सूरज उगने के बाद उनको कृषि कार्य में लग जाना पड़ता है सम, समाज की समृद्धि बढ़ाने के लिए और वो कार्य में उनकी भक्ति होती है किस चीज से दान नहीं वो, वो करते करते गाए गाय कीर्तन श्रवण कीर्तन उस समय अच्छे अच्छे प्रकार के भजन इसलिए आप लोगों के लिए भजन बहुत महत्वपूर्ण है अलग अलग प्रकार के भजन गाना सीखो जोर जोर से आवाज में पहले भी किसान लोग ऐसे गाते थे सब प्रकार के भजन खासकर नरोत्तम दास ठाकुर के और भक्ति विनोद ठाकुर के बंगाल में वो गाते थे। तो हमारे लिए वो महत्वपूर्ण भजन है और स्तुतिया गा सकते हैं तो ये चीजें हमको आनी चाहिए और हरे कृष्णा महामंत्र ही अलग अलग ट्यून में तो हर समय हाथ से काम करो मुंह से नाम करो ऐसा चलना चाहिए तो ये हुआ दिन का भजन <laughs> और चर्चा भी कर सकते हैं आजू बाजू में है तो कौन सी चर्चा भगवत चर्चा भगवत चर्चा, चर्चा। इधर उधर की नहीं सबको पता है किस प्रकार की चर्चा है, चलती है ऐसी चर्चा नहीं है धर्म की चर्चा नहीं धर्म की चर्चा भगवत चर्चा करनी चाहिए तो बस ये इस प्रकार से सरल जीवन है रात को कथा में आके बैठ जाओ महाभारत की कथा सुनो रामायण की कथा सुनो खाओ सो जाओ वृंदावनवासी बहुत ही गहरी नींद सोते हैं कृष्णा पुस्तक में आता है प्रभुपाल लिखते हैं दिन भर एकदम कठोर परिश्रम करते थे और रात को एकदम गहरी नींद में सोते थे मक्खन से खेलते थे एक दूसरे को मक्खन उड़ाते थे <laughs> <सम्री> <laughs> इतनी समृद्धि थी दे दे दे दे दे दे दे <laughs> इतनी समृद्धि थी गायों की सेवा करके कृषि करके कि वो लोग मक्खन को बॉल की तरह खेलने में उपयोग कर सकते थे एक दूसरे के ऊपर मारने के लिए कि मक्खन इत्यादि ऋणम कृतवा घृतम पीबे घी <laughs> है वो समृद्धि है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में इंटरव्यू हुए कृष्ण को तो बताते कि तब दही और दही और दूध का छिड़काव किया गया था सब क्या है <laughs> <laughs> तो इस प्रकार से हमारा कर्तव्य बनता है कि नंदग्राम को भी समृद्ध बनाए बहुत सारा उत्पादन करते और ये समृद्धि देना एक धार्मिक समाज को एक भक्त समाज को ये इसका इंडायरेक्ट परिणाम भक्ति होता है क्योंकि ये आधार इस समृद्धि के आधार पे ज्यादातर भक्त है वो अपनी भक्ति कर पा रहे हैं समझ जैसे आप भक्तों के लिए घर बनाते ना यहाँ तो सेवा है कि नहीं है भक्तों की भक्तों की सेवा है क्योंकि वो उसमें आप आके भक्त फिर रह पाएंगे ताकि वो भक्ति कर पाए उसी प्रकार से भक्तों के लिए समाज बना रहे हैं उसकी आर्थिक व्यवस्था एक भाग है तो आर्थिक व्यवस्था बना रहे हैं तो ये आर्थिक व्यवस्था के कारण भक्त उसमें आकर के टिक पाते हैं और भक्तों के संग में भक्ति कर पाते तो उसका परिणाम तो हमको प्राप्त होगा ही ना जब हम उस आर्थिक व्यवस्था को बना रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा परिणाम है उसका भक्ति का तो इस प्रकार से इसको देखना चाहिए तो ये कल कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे अभी ग्यारहवे श्लोक से आगे बढ़ते हाँ बोलो पहले पहले के समय में पहले पहले पहले तो पहले तो पहले तो किसी आचार्य ने ही नहीं की थी। क्या पहले जो गाते थे जैसे नहीं नहीं अलग अलग भजन तो ब्रह्मा जी है उसके पहले से है ब्रह्मांड बना उसके पहले से भजन तो आ, नित्य है ना अभी अलग अलग लोग उसको बहुत सारी स्तुतियां हैं बहुत सारे भजन है अलग अलग भाषाओं में है संस्कृत में भी है भी लोग गाते थे वैसे जरूरी ये है मतलब किसी के द्वारा ही बना हो। मतलब एक अपना उस तरह तो वो कुछ लोग कर सकते हैं सबको अधिकार नहीं है हम लोग के लिए बेसिकली जो शुद्ध भक्तों ने बनाया है उसी को गाना चाहिए इसलिए आप गाँव वाले भी देखे जो भी ज्यादातर जो भजन इत्यादि गाते थे कोई भी लौकिक भाषा में होगा मान लीजिए उनकी अपनी भाषा में कोई शुद्ध भक्त हो गए वो लोग बना के गए हैं जैसे तुकाराम ने अभंग बनाए मराठी मराठी हाँ। में अभंगा मराठी में वो जो सब अलग अलग पद होते हैं। उसको अभंग के अभंग तो पूरा महाराष्ट्र में सब मजदूर लोग या जो भी है सब उसी को गाते रहते हैं चैतन्यवा चैतन्य तो तुकाराम ने अभंग बनाए यहाँ पे गुजरात में नरसिंह मेहता है उनके बहुत सारे भजन हैं तो लोग गाते हैं उनके भजन क्या है वो वैष्णवजन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे पर दुखिया उपकार करे तो मन अभिमान ना आने रे वैष्णवजन तो उसको कहते हैं जो दूसरों की पीड़ा को जानते हैं समझते हैं और किसी दूस... कोई दूसरा पीड़ा में है और उसके ऊपर उपकार करते उसकी मदद करते हैं तो भी उसके मन में अभिमान नहीं आता मैंने इसकी मदद की इसका अर्थ है तो ऐसे बहुत सारे भजन है सिंह के गुजरात में तो गुजराती लोग वो, वो, वो, वो, वो सब गाते थे हमेशा गाते रहते थे नॉर्थ इंडिया में रामचरित मानस पूरा रामचरित मानस याद होता था लोगों को अभी भी कहीं रिक्शा वाले मिलते हैं बरोड़ा जाओ या कहीं जिनको पूरा रामचरित याद है हाँ बरोड़ा में सूरत में नॉर्थ इंडिया के मिलते हैं रिक्शा चलानते पूरा रामचरित रिक्शा चलाते तो चलाते बोलते कई बार रामचरित रा रामायण की तरह ही है तुलसीदास ने तुलसीदास है बहुत बड़े भक्त थे ऑलमोस्ट शुद्ध भक्ति कहेंगे उनको तो रामचरित मानस उन्होंने रचना की और रामायण से भी ज्यादा मधुर है वो वाल्मीकि रामायण से ज्यादा वो मधुर है बहुत फेमस है बहुत फेमस है बहुत सारा चीज ऐसा लगता है की ऐसा तो हुआ ही सत्य घटना है चलतर सत्य घटना है ज्यादातर सत्य उसमें थोड़ा सा मायावाद का टच है लेकिन वो मायावाद नहीं कह सकते उसको वो लेकिन मायावाद का टच है <laughs> कहीं कहीं मतलब यहाँ पे आके हो गया तुलसीदास जी में जब नहीं तुलसीदास जी में ही थोड़ा सा मायावाद का टच था लेकिन है भक्त शुद्ध भक्त ही ऐसा कह सकते थोड़ा सा था। था तो सुना सुना सुना मतलब मतलब मैंने फोन सुना। तो वो कह रहे थे कि मतलब वो वो तुलसीदास जी हनुमान जी ने भी कोई रामायण भविष्य पुराण में आता है में हनुमान जी की रामायण थी वो हनुमान जी तुलसीदास बन के आए और उनकी रामायण नहीं व्यास जी तुलसीदास बन के आए और उनकी हनुमान जी की रामायण को प्रचलित किया ऐसी कथा है ऐसे बोले थे कि हनुमान हनुमान जी गाए थे तो उन... क्या नाम है तुलसीदास वाल्मीकिदास नाच रहे थे वो हनुमान जी गाए थे उनके रामायण तो नाच रहे थे तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए तो क्या वर्ष चाहिए तुम तो बोले कि आप पानी में फेंक दो आपकी रामायण कौन तुलसीदास ऐसा कुछ कथा है की ये लिया ना जो वाल्मीकि है वो फिर तुलसीदास बन के आए और हनुमान जी की जो रामायण लिखी उसको प्राकृत भाषा में प्रचलित किए ऐसा ऐसी कथा है मुझे पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत है लेकिन ऐसी कथा लेकिन कहने का तात्पर्य की तुलसीदास की जो रामचरितमानस है वो नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है और बहुत लोगों को वो याद है पूरी सिटी वालों को किसी को याद नहीं होगी गाँव वालों को बहुत को याद है बहुत मधुर है वो गाने में भी बहुत मधुर है संस्कृत जब आप गाते हैं तो क्या है उसकी मधुरता केवल ब्राह्मण समझ सकता है हाँ। <laughs> लेकिन प्राकृत भाषा में जो चीजें हैं वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए उसकी मधुरता अलग होती है <laughs> बांग्ला में चैतन्य चरितमृत कितनी मधुर है चैतन्य भागवत और भी मधुर है <laughs> तो ऐसे वो सब चीजें लिटरेचर है हर युग में जिसको लोग गाते हैं, अपना कार्य करते हैं। मतलब हमारे गांव में रामचरितमानस की है, मानस की <laughs> कुछ ना कुछ करके उसमें ये ना ये प्रकार है ना मना कृष्ण निवेश है यार किसी न किसी प्रकार से भगवान में मन लगाया रखते इस प्रकार रामचरित मानस इसलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग अभी साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ के तमिल लिटरेचर से बहुत सारे कंब रामायण है और भी बहुत सारे तेलुगु में भी बहुत सारे है त्रिभंगानंद को अभी भी काफी आते हैं भजन भी है बहुत सारे कृष्ण के ऊपर और कृष्ण के ऊपर कृष्णा राम इत्यादि के ऊपर लिटरेचर भी तमिलनाडु में उस प्रकार से तो अलग अलग साउथ इंडिया में भी अलग अलग जगह पे आप लेंगे लेकिन सब जगह पे ये चीज है कल्चर यह है हाथ से काम करो मुंह से नाम करो तो रामायण और कृत्या तो कुछ कुछ कथा कुछ कुछ जैसे भागवतम और विष्णु पुराण आप लेंगे तो दोनों में अंतर होता है कुछ कुछ कथाओं में अलग अलग पुराण लेंगे तो सेम कथा कुछ कुछ अंतर करके बताई जाती है ऐसा क्यों? ऐसा दो प्रकार से हो कि सकता है, है कि वो गलत ऐसा दो, दो प्रकार से हो सकता है एक तो है कि कल्प भेद होता है कभी कथा में <coughs> दूसरा है कि कल्प भेद मतलब कोई और समय की वो कथा है और ये वाली कथा कोई और समय की है क्योंकि कथाएं रिपीट होती है ना प्रसंग लेकिन थोड़ा थोड़ा भेद होकर के रिपीट होते हैं मतलब ये कथा कथा ऐसी ही होगी लेकिन थोड़ा भेद होगा ऐसा अंतर थोड़ा रहता है तो उस तरह से भेद हो सकता है दूसरा कारण यह होता है कि जो प्रसंग को देखने वाले हैं उन्होंने अलग अलग भाग प्रसंग के देखे हैं और जब उसको रिप्रोड्यूस करते जब उसको कहते हैं कथा के रूप में तो उसमें कुछ भाग इसमें है और कुछ भाग उसमें है कुछ भाग कॉमन मिलते हैं तो कुछ भाग इसमें नहीं है लेकिन उसमें है कुछ भाग उसमें नहीं है लेकिन इसमें है इस प्रकार जैसे एक ही प्रसंग को आप तीन लोग देखें और मेरे सामने आके वही प्रसंग बोले तो आप तीनों ने देखा है तो प्रसंग में कुछ तो आप तीनों ने बोला होगा समान होगा कुछ आपने ज्यादा बोला होगा कुछ आपने ज्यादा बोला होगा कुछ आपने ज्यादा बोला होगा तो वो चीजें भी हुई थी लेकिन कोई एक ये चीज नहीं बोले कोई एक चीज ये नहीं बोले ऐसा तो ये भी कारण रहता है जो पूरा बोले पूरा बोल दिया तो पूरा भी मिलेगा आपको तो ये भी एक कारण होता है शास्त्रों में क्या जैसे है है ऋषि को हो हो सकता तो इस इस इस तरह से भेद हो सकते हैं तो ऐसे की मतलब की एक ही घटना है जैसे मैं इंदिरा जब इंद्र को जब वो खा लेता है तो भागवत ने बताया कि वो पेट फाड़ के बाहर निकलता महाभारत ने बताया कि वो जमाई जब लेता है निकलता। तो अब तो ये तो ऐसा पहले से पेट से लिखे तो अभी इसमें जो कथा बताने वाले हैं वो अभी दोनों व्यास देव ने लिखा है महाभारत और हाँ। क्या हाँ। श्रीमद भागवतम तो अभी दोनों का पर्पज क्या है उस प्रकार से भी थोड़ा कथा कहने में अंतर रहेगा श्रीमद भागवतम आध्यात्मिक पहलू को बता रहे महाभारत मुख्य रूप से वर्णाश्रम पहलू को धर्म को बता रहे हैं तो इसलिए वो ऐसे लोगों के लिए ग्रंथ रचा गया है महाभारत जबकि भागवतम है वो शुद्ध भक्तों के लिए रचा गया है। तो इसलिए व्यासदेव की जो दृष्टि है देखने में वो प्रसंग को एक ही प्रसंग को जब वो मेडिटेट करते हैं क्योंकि लिखने से पहले उसको सोचना बोलो या उसको मेडिटेट क्या बोलते ध्यान करना होता है वो विषय को उसके बाद लिख सकते हैं जैसे भागवतम अच्छा। लिखने से पहले व्यास देव ने ध्यान किया अपश्य पुरुषम दिव्यम मायाम चतुर्थ पाशयम तो उसमें जो पर्पज है उसके अनुसार वो लीला प्रकट होती है तो इसलिए उसके अनुसार वो फिर बताते हैं इसलिए भी वो भेद दिखते हुए जैसे महाभारत में या कहीं और आप वृतासुर की कहानी देखेंगे तो उसमें वृत्रासुर को असुर ही समझा गया है और इंद्र को ही महान समझा गया है लेकिन भागवतम में आप देखते हैं तो वृत्रासुर एक्चुअली ज्यादा महान है इंद्र तो असुर जैसा है कि वो इंद्र तृप्ति कर रहा है और वृत्रासुर है वो अभी दोनों व्यासदेव ने कही लेकिन अलग हो गया ना, ना अलग हो गया तो जो, जो रहती है वो यदि किसी प्रोफेसर को बताते हैं तो वो अलग रहती किसी को बताते। हाँ अलग तो एक, एक ही रहेगी अलग क्या है हमारे देखने में भी अंतर रहता है ना अभी यहीं पे हम सब लोग रह रहे हैं लेकिन एक ही घटना को एक ही चीज को अलग अलग लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं सौ रुपए की नोट पड़िए इधर अलग अलग लोग अलग अलग दृष्टि से देखेंगे ना कोई जिसको सो रूपए उपयोग करने बहुत लालची व्यक्ति है तो उसको लगेगा मेरे लिए मिल गया अभी मैं इससे ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा तो कोई थोड़ा दीन व्यक्ति है तो उसको लगेगा किसी के स्वरूप गिर गए तो मुझे इसको लौटाने चाहिए वापस देखता हूं किसी को और ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग दृष्टि से देखेंगे कोई भक्त होगा तो सोचेगा ये सौ सो रुपए गिर गया भगवान की सेवा में कहीं से लगाते हैं मान लीजिए और मन लोग सौ रुपए की नोट प्लास्टिक की होगी तो जो जिसको प्लास्टिक का भूत चढ़ाया वो सोचेगा अरे ये प्लास्टिक किसने गिरा दिया डस्टबिन में डाल देगा अलग अलग लोग अलग अलग, -अलग, अलग, -अलग दृष्टि से देखते हैं एक ही चीज को हमारी क्या दृष्टि है उसके ऊपर अंतर्भेद होता है okay, आज तो आगे नहीं बढ़ पाए समय समाप्त क्षण प्रध की जाए श्रीमद भगवद गीता यथा रूप की जय